इसमा हाय प्रयाग महात्म प्रयाग के विभिन्न तीर्थों की महिमा त्रिपथगा गंगा का महात्म गंगा स्नान का फल मार्कंडी जी ने कहा वत्स ऋषिओं के द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुसार तीर्थ यात्रा की विधि के क्रम में मैंने जैसे देखा और सुना वह तुमसे कहता हूं प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने वाला कोई मनुष्य यदि कहीं बैल पर आरूण होकर गमन करता है तो उसका भी फल सुनो वह व्यक्ति 10000 कल्पों तक घोर नरक में वास करता है क्योंकि गौ का भयंकर दारुण क्रोध इसके बाद ही दूर होता है बैल की सवारी बनाने वाले मनुष्य के पितर उसका दिया नहीं करते जो अपने सभी पुत्रों को अपने ही समान यहां प्रयाग में स्नान कराता है तथा उन्हें गंगा यमुना का जल पिलाता है और उनके हाथों ब्राह्मणों को दान कराता है उसे उत्तम गति प्राप्त होती है जो मनुष्य ऐश्वर्य लोभ या मोहवश यांग द्वारा तीर्थ में जाता है उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल होती है इसलिए तीर्थ यात्रा में यान का परित्याग करना आर्ष विवाह पद्धति से अपने ईश्वरी के अनुकूल धन का बेकर कन्या का दान करता है, वह उस कर्म के कारण घोर मनरक का दर्शन करता है और उत्तर कुरु में जाकर अनंत काल तक भोग करता है। प्रयाग में अक्षय वटवृक्ष के नीचे जाकर जो प्राणों का परित्याग करता है, वह सभी लोगों का आतिक्रमण कर रुद्र लोक को जाता है। वहां ब्रह्मा आदि देवता दिक्पालों सहित दिशाएं लोकपाल सिद्ध लोक मेमान्य पितर सनत कुमार आदि प्रमुख तथा दूसरे महर्षि नाग सुपर्ण एवं सिद्धगण तथा भगवान हरि और प्रजापति प्रवृत्ति नित्य निवास करते हैं गंगा यमुना के मध्य को पृथ्वी का जघन कहा गया है हे राज प्रयाग तीनों वहां गंगा यमुना के संगम पर जो कठोर व्रत धारण कर अविशेष स्नान करता है, वह अस्वीकृत तथा राजसुये यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। हे तात, माता के कहने अथवा अन्य लोगों के कहने पर भी प्रयाग जाने की बुद्धि का उत्क्रमण परित्याग नहीं करना चाहिए। हे कुरुंदन, यहां पर ब्रह्मुक दस हजार तीर्थ औ योगयुक्त सतगुड़ी मनीषी की जो गति होती है वही गति गंगा यमुना के संगम पर प्राण त्याग करने वाले की होती है हेजुष्ठिर तीनों लोकों में विख्यात प्रयाग में जो नहीं पहुंचते जहाँ कहीं भी निवास करने वाले वे लोग इस संसार में जीवित रहते हुए भी मृत्यु के तुल्ले हैं इस प्रकार परम पदरूप इस प्रया� मनुष्य सभी पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चिंद्रमा राहु से मुक्त हो जाता है यहमुना के दक्षिण किनारे पर कंबल और अस्वतर नामक दो नाग स्थित हैं वहँ शनान करने और जनपीने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है धीमान महादेव के उसे स्थान पर जाकर मनुष्य अपने को तथा 10 पूर्व की और 10 बात की सभी तुरीं को तार देता है। वहां स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त करता है तथा महा प्रलय पर्यंत स्वर्ग लोक प्राप्त करता है हे राजन गंगा के पूर्वी तट पर तीनों लोकों में विख्यात सर्वसमुद्र नामक गहवर तथा प्रतिष्ठान प्रसिद्ध है वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक तथा क्रोधजई होकर तीन रात्रि निवास करने वाला मनुष्य सभी पापों से प्रतिष्ठान नामक स्थान के उत्तर और भागीरथी के बाईं और तीनों लोकों में विख्यात हंस प्रपतन नामक तीत है उसके श्वर मात्र से असुमिद का फल प्राप्त होता है और वहां जाने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य यम चंद्रमा हैं तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जो व्यक्ति उर्वशी के हंस के समान अति� उसका भी जो फल है वह सुनो हे नराधिक ब्रह्मवृत्ति साठ हजार साठ सौ वर्षों तक कितरुन के साथ सूर्गलोक में निवास करता है रमणीय संध्यावट प्रयाग के वट विशेष के नीचे जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्रता से उपासना करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है जो कोट तीर्थ प्रयाग में स्थि� वह हजार करोड़ वर्षों तक सर्ग लोक में पूजित होता है, जहां बहुत से तीर्थों एवं तपोवनों से युत महाभागा गंगा विद्यमान है उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का विचार सम्हाय करना मौजूद नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को तारती है, नीचे पाताल लोक में नाग पितागा कहीं जाती है जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है गंगा सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदी में श्रेष्ठ नदी है वह सभी प्राणी यहां तक की महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है गंगा स्नान सर्वत्र सुलभ होने एवं गंगा सागर इन तीन स्थानों में दुर्लभ होती है, उत्तम गति की इच्छा करने वाले और पाप से उपहत उपहतचत्त वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं है। यह सभी पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र और सभी मूलकारी पदार्थों से अधिक मांगलिक है, महेश्वर के मस्तक से होकर इस लोक में आने क और शुभ है सत्तीय में अनिक तीर्थ होते हैं त्रेता का सेश तीर्थ पुष्कर है द्वापर का क्रुप क्षेत्र है और कलूय में गंगा की ही विशेषता है गंगा की ही सेवा करने चाहिए विशेष रूप से प्रयाग में गंगा की सेवा करनी चाहिए कलूय में उत्पन्न अत्यंत कठिन पापों को दूर करने में कोई अन्य तीर्थ समर्थ नहीं ह� जो गंगा में मृत्यु प्राप्त करता है वो अमृत व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और नरक का दर्शन नहीं करता इति सी कर्म पुराणे खटस हसायम पूर्व विभागे पंच त्रिशो अध्याय 36 प्रयाग महात्म माघ मास संगम स्नान का फल त्रिमागी की महिमा प्रयाग में त्याग करने का फल मार्कंडी गंगा और यमुना के संगम पर माघ महीने में सात तीर्थ आते हैं सौ हजार का भली भांति दान करने का जो फल होता है वही फल प्राग में माघ में तीन दिन श्नान करने का होता है गंगा और यमुना के संगम पर जो कृष्णा का सेवन करता है वह अहिनांग ये अंग से रहित अर्थात संपूर्ण अवयवों से संपन्न रोग रहित तथा पांचों इंद्रियों से युक्त होता है मान देने वाले दृष्ट उस मनुष्य के शरीर में जितने रोम कूप होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है तदनंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर वह जंबू का स्वामी होता है इस तीर्थ प्रयाग को प्राप्त करता है गंगा यमुना के लोक प्रसिद्ध संगम पर जो जल में प्रवेश करता है वह जिस प्रकार राहु से ग्रसित चंद्रमा मुक्त हो जाता है वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है वह चंद्रलोक में जाता है और 60000 6000 वर्षों तक चंद्रमा के साथ आनंदोत भोग करता है हे राजेंद्र देव गुण धर्मों से सेवित हुआ स्वर्ग से इंद्र में जाता है और वहां से भ्रष्ट होने पर इस में आकर धनवानों के कुल में जन्म लेता है जो मनुष्य यहां प्रयाग में पैर ऊपर और सिर नीचे करके लोहे की धारा का पान तपस्या विशेष करता है वह 100000 वर्षों तक स्वर्ग में पूजित होता है राजेंद्र वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य होता है और विभिन्न भोगों का उपभोग करके पुनः इस प्रयाग तीर्थ का सेवन करता है, जो अपना शरीर काटता है अथवा पक्षियों को देता है, ऐसे पक्षियों द्वारा खाए गए मांस वाले उस उस भी जो फल प्राप्त होता है वह सुनो, वह 100 हजार वर्षों तक चंद्रलोक में पूजित होता है, तदन्तर वहाँ से चुट होने पर धार प्रिय वचन बोलने वाला राजा होता है, एवं बिफुल भोगों को भोग कर पुनः तीर्थ का सेवन करता है। प्रयाग के दक्षिण में नमुना के उत्तरी तट पर रिनुमुचन नामक एक सेश्वत कीन्त कहा गया है। वहां स्नान कर एक रात्रे पर्यंत निवास करने वाला पुरुष रिहू से मुक्त हो जाता है, सूर्योक प्राप्त करता है � इत्सी कुम् पुरारे खट सहस्त्रायाम संगितायाम पूर्व मिभागे खट त्रुशो ध्राया